परम श्रद्धेय स्वामी राजेश्वरानंद जी उपस्थित आदरणीय महानुभावों एवं सत्संग्रे में संगीत कला मंदिर ट्रस्ट एवं संगीत कला मंदिर के तत्वावधान में अनुष्ठित इस पंचदिवसीय प्रवचन सत्र में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एवं परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के प्रति हम सबका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे सादर निमंत्रण पर इस परम्परागत अनुष्ठान के हेतु एक बार पुनः आज यहाँ पधारने की कृपा की भगवत प्राप्ति के अनेकानेक साधनों में ज्ञान और भक्ति दोनों का विशिष्ट स्थान है सजग साधक ज्ञान के माध्यम से एवं सहज साधक भक्ति के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना चाहता है ज्ञानी व्यक्ति ईश्वर सानिध्य के साथ ही मुक्ति की कामना करता है और भक्त मुक्ति की उपेक्षा करते हुए आजन्म श्री रामचरण अनुराग की लालसा रखता है गोस्वामी तुलसीदास जी ने दोनों ही मार्गों को की महत्ता को प्रतिपादित किया है और अंत तो गतवा उन्होंने ज्ञानपंथ से भक्ति पंथ को सहज और श्रेयस्कर बताया है परंपरानिष्ठ धर्मप्राण एवं लालित्य प्रेमी भारतवर्ष का वांगमय विभिन्न प्रकार की निष्पन्न कृतियों से सुसंपन्न है जिसके अंतर्गत विलक्षण काव्यनाटक परम सत्य का उद्घाटन करने वाले तत्वाधिवेशी दर्शनशास्त्र सामाजिक व्यवस्था के प्रतिष्ठापक धर्मग्रंथ और उन सब का समन्वय करने वाले इतिहास पुराण हैं गोस्वामी तुलसी दास रामचरित श्रीरामचरितमानस उन सबसे अनूठा है जो हिंदी भाषी जन साधारण का सर्वाधिक प्रिय धर्मशास्त्र भक्ति दर्शन एवं इतिहास पुराण है गोस्वामी जी की मान्यता है कि सैद्धांतिक दृष्टि से जीव आनंद स्वरूप है देही बनकर वह मोह के कारण अपने आत्मस्वरूप को भूल स्वयं को व्यक्तित्व विशिष्ट और जगत को अपने से भिन्न एक पदार्थ मानकर जागतिक सुख दुख को सच समझने लगता है दुःख अज्ञानजन्य होने के कारण दुख मुक्ति के लिए अज्ञान का नाश आवश्यक है इसका सहज उपाय है भक्ति भक्ति सत्संगति से और सत्संगति प्रभु कृपा से ही मिलती है प्रभु कृपा होने पर व्यक्ति अपने में सम्भाव शांति संतोष गित्रितिया जीतेंद्रित्रियता एवं आदि गुणों का विकास कर विदेह होकर आत्मस्वरूप को पहचान लेता है हमारे लिए यह अत्यंत आनंद का सुयोग है कि ऐसे विलक्षण महाकाव्य पर अपनी संगीत रसात्मक शैली से कथा करने श्री रामचरित मानस के अनन्य वक्ता परम श्रद्धेय स्वामी राजेश्वरानंद जी सरस्वती हमारे बीच विराजमान है इस तथा सत्र का प्रसन्न केंद्र रहेगा श्री कालभूषु जी श्री गरुड़ जी संवाद अंत में पुनः एक बार परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के चरणों में प्रणत के निवेदन करते हुए मैं तो उनसे अनुरोध करता हूँ इस प्रवचन सत्र का शुभारंभ करें जय श्री राम Put the money. You should. आपत्रे बिना पत्रेनाय श्री कृष्णय वुमान श्रीगुरुचरण सरोज निजमन कुधार वर्ण लघुवर विमलयत जोदात फलचार तुलसीदास जी के पद कमल बारम्बार मनाय गुण गोयराम के हनुमत हो तो सदा सुधि गीद की सहज दया के धाम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 हर हर महादेव परम श्रद्धे पूज्य ठाकुर जी श्रीयुक्त बसंत कुमार जी बिला परम पूजनीय भक्तिमूर्ति माता कललाजी बिड़ला परमहत् श्री श्रीकांत मंत्री जी आदरणीय श्री लाऊलाल मीनानी जी एवं यहाँ उपस्थित सभीताराम तथा रथ रचित श्रद्धालु श्रद्धा श्रद्धालु माता भगवान की अहेत की कृपा से श्री रामचरित मानस के माध्यम से भक्त भगवंत गुण कीर्तन का प्रयोग उपस्थित तो हुआ है श्री हनुमान जी महाराज की भाव भावमयी उपस्थिति में और उन्हीं की मंगलमयी प्रेरणा से हम लोग मन शरीर को श्री राम तथा सुधा केंद्रों में अवगाहन लाभ प्राप्त करें इसके पूर्व बड़े प्रेम से श्री भगवान नाम संकीर्तन मिलजुल कर मस्ती प्रकापुर ध्वनि में नाम संकीर्तन आरम्भ करें राजा राम राम राम राजा राम राम राम, राम, राम। दो बार मैं कहूँगा किराब ध्वनि राजराम राम राम राम राजा राम राम राम राजा राम राम राम राजा राम राम राम राम राम राजा राम राजा राम राम I don't know.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 r s उपासख राजसपो मृदु लागत जीवन के फलसी चहुवेद पुराण जो व्यंजन तो तुलसी कविता तुलसी दलसी तुलसी कविता तुलसी दलसी श्री तुलसीदास जी महाराज की कहु <coughs> कवन विधि भा संबदा कहु कवन विधि भादा दुहरी भगत का मानस के यह पावन पंक्ति श्री तुलसीदास जी महाराज माता पार्वती के प्रश्न के रूप में देवादिदेव महादेव भगवान शिव के समक्ष प्रस्तुत करते माता पार्वती जी पूछती हैं श्री कागभुंड जी और गरुड़ जी में किस प्रकार संवाद हुआ दोनों ही भगवान के भक्त हैं दो हरिभगत काग उ यह पार्वती माता की जिज्ञासा है ये जानना चाहती है अब यहाँ एक शब्द पर विचार करें शब्द है संवाद पार्वती माता इसीलिए आश्चर्य से भरी है जिसके कारण संवाद हुआ क्यों शिव जी ने कहा कि संवाद होने में आश्चर्य क्यों लगता है पार्वती जी बोली इसलिए ये दोनों ही पक्षी हैं श्री जी भी पक्षी हैं और श्री गरुड़ जी भी पक्षी हैं पक्षियों के राजा <coughs> है अच्छा पक्षी शब्द से एक जाति विशेष की ध्वनि तो मिलती है पक्षी एक जाति है जैसे मनुष्य एक जाति है इसी तरह पक्षियों की एक जाति है लेकिन आपने एक शब्द सुना होगा विपक्षी तो या, इससे यह सिद्ध हुआ कि पक्षी वह है जो किसी पक्ष विशेष का समर्थक हो लोग कहते ना हम तो इनके पक्ष में हैं दूसरों से बेचारे हमें पता है आप कितनी भी बात हमसे करो पर आप तो उनके पक्ष में हैं तो जो किसी पक्ष में हो वह भी पक्षी ही कहलाता है जो किसी पक्ष में हो वह भी पक्षी ही कहलाता है अच्छा और जहां दो पक्षी इकट्ठे हो जाएं, तो वे अपने अपने पक्ष की बात कहेंगे और जब वे अपने अपने पक्ष की बात कहेंगे तो यह स्वाभाविक है कि तो उन दो में संवाद नहीं विवाद ही होगा एक कहेगा कि हमारा मत ठीक है दूसरा कहेगा हमारा मत ठीक है तो जहां अपने अपने पक्ष को लेकर व्यक्ति आग्रही होता है तभी तो वह पक्षी कहलाता है और ऐसे दो पक्षी इकट्ठे हो जाएं तो विवाद होगा ही इसीलिए हमारे यहां पुरातन परंपरा रही है शास्त्रार्थ की व्यक्ति वैद्यपूर्ण शैली में शास्त्रों के द्वारा अपने पक्ष का ही तो प्रतिपादन करता था मनन करता था तो पार्वती माता को यह आश्चर्य है जहाँ दो पक्षी इकट्ठे हुए हों वहाँ विवाद तो हो सकता है पर आप अद्भुत बात कहते हैं कि इन दोनों का संवाद हुआ तो क्या दो पक्षियों में भी संवाद हो सकता है अलग अलग विचारधारा के पक्षधर लोगों में संवाद हो सकता है और अगर हो सकता है तो उसकी विधि क्या है इसलिए यहाँ एक शब्द दिया कहाऊ कवन विधिभा संवादा किस विधि से यह संवाद संपन्न हो सका और इसमें बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है वह यह है कि अगर यह विधि हाथ लग जाए तो हम अलग अलग पक्ष में रहते हुए भी परस्पर विवाद को मिटा सकते हैं अलग अलग पक्ष में रहते हुए भी विवाद को मिटा सकते हैं अगर यह सूत्र हाथ लग जाए तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात है माता पार्वती कहती है कहो कवन विधि संवादा तो भगवान शंकर मुस्कुरा भगवान शंकर ने मुस्कुरा कर कहा कि पार्वती प्रश्न तो तुम्हारा बहुत स्वाभाविक है किंतु उत्तर तो तुमने ही दे दिया उत्तर भी तुम्ही दे दिया कहा कैसे ताकि तुमने जो विशेषण दिया है तो वह विशेषण क्या है श्री पार्वती जी ने क्या कहा? दो हरि भगत काग काग जो गुड़जी दोनों भगवान के भक्त हैं शंकर भगवान बोले बस यही उत्तर है पार्वती जी आपके प्रश्न का क्या कि भले ही अलग अलग पक्ष में लोग रहें लेकिन मन से यदि भगवान के भक्त हैं तो उनमें विवाद नहीं हो सकता संवाद ही होगा यह भगवान करने से हो ही नहीं सकता विवाद क्योंकि भक्त की एक ही पहचान है जो विवाद में नहीं पड़ता क्यों नहीं पड़ता उससे विवाद होना संभव ही नहीं है क्यों नहीं है संभव का उमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखही जगत कहतन करही विरोध जिन्हें सब में भगवान दिखाई दे रहे हैं ऐसे भक्त का किसी से विरोध हो ही नहीं सकता अच्छा लेकिन एक बात है सब में भगवान देखना यह केवल भावुकता नहीं है यह केवल मान्यता नहीं है और इसीलिए भगवान की भक्ति का आधार विश्वास है अंधविश्वास नहीं है भक्ति अंधविश्वास नहीं है भक्ति ने तो उस पर विश्वास किया है जिसको अनुभवी पुरुषों ने जाना सर्वम खल ब्रह्म यह ईश्वर की वाणी है वेद भगवान की वाणी है तो वेद भगवान कहते हैं सर्व खलदम ब्रह्म सब में ब्रह्म है ईशावास्योपनिषद इश, में कहा गया कि यह जितना भी है ईशावास्यम सर्वम यतकिंच जगत्याम जगत यह सर्व जो है ईश्वर का निवास ही है यह अनुभवी पुरुषों ने जाना है और जिसको जाना है भक्त को सीधी बात ज्ञानी वह है जो यह जानता है कि सब में भगवान है और भक्त वह है जो इस जानने को पहचानता है कि सब में भगवान है सब में भगवान एक महात्मा थे अलमस्त मस्ती में रहने वाले बड़े प्रसन्न बैठे थे किसी ने कहा महाराज क्या कर रहे हो बोले भजन कर रहे हैं किसी ने कहा कि माला नहीं दिखाई दे रही है भजन कैसे कर रहे हैं तो कहने लगे तुम्हें ना दिख रही हो पर हमें तो हमारी माला दिख रही है और मन के दिख रहे हैं का कैसे उन्होंने अपने मस्ती में कहा कि खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं मैं जिस जिस को देखता हूं संसार में अनेक लोग दिखाई देते हैं तो लोग तो अनेक हैं पर इनके भीतर जो किरोया हुआ सूत्र है वह तो एक ही है जैसे मन के अलग अलग हैं पर भीतर जो धागा है वह तो एक ही है तो बस संसार का भी तो यही हाल है इन सब के भीतर जो एक धागा है वह तो परमात्मा ही है और बाकी तो ये सब मन के हैं और मन के दाने को भी कहते हैं मन का और संसार में जो भी संबंध हैं ये सब मन के ही तो हैं मन के ही संबंध है मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष तो संत ने कहा खुदाए खलक सारी मेरी तस्वीर के दाने हैं नज़र में फिरते रहते हैं इबादत होती रहती है यह है भक्त का दृष्टिकोण इसलिए भगवान शंकर बोले उत्तर यही है तो हमें क्या करना चाहिए भजन और भजन का स्वरूप क्या है भक्त तो होगा तो भजन करेगा और भजन का स्वरूप है सब में भगवान को देखना भजन करो मित्र भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का एक भजन है और यह भजन भजन की प्रेरणा दे रहा कहते है कहते हमें भजन में मन तो तब लगे जब भजन करने की जगह मिले तो भजन करने के लिए तो ये कुटिया मिल गई है ये मनुष्य शरीर मिला है ये आश्रम है नर्तन आश्रम है इसका नाम भजन करो मित्र मिला आश्रम नर्तन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का श्वास की माला पर मन को मन का बनाकर भगवान का चिंतन करना यही भजन है और जरा विचार तो करें कि हम कैसे हैं कहाँ रह रहे हैं पंच महले बंगले का तू है निवासी पंच तत्व के शरीर पंच महले बंगले का तू है निवासी पंच ज्ञान पंच कर्म इंद्रिया हैं दासी इतना बढ़िया ये नर्तन का आश्रम मिला है लेकिन एक बात है काया है कीमती मगर है विनाशी कर ले राम बंदगी है जिंदगी जरा सी बार बार मिलता नहीं अवसर भजन का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का तो आराधना करें कैसी एक ही बात है राम रूप जगत ज्ञान कर ले आराधना प्रभु दीखे सब में तो होवे अपराधना वासना से मुक्ति मिले ऐसी कर साधना दुख रहे दूर यदि सुख की हो साधना सार है यही यार सदगुरु वचन का श्वास की सुरली है मन को बना मन था गड़बड़ी क्या होगी खुद को देह मान कर खुद का होश खोया करता तूने ही कर्म बीज बोया सपने को सच समझा दुख देख सपने को सच समझा मोह नींद सोया सुख में प्रसन्न हुआ दुख देख रोया कारण यही है तेरे जीवन मरण का श्वास की तुम है मन को बना मन का तो क्या करें भजन की अंतिम पंक्तियां राजेश्वर गुरु ज्ञान गंगा नहा ले आत्मबोध पाकर फल जीवन का पाले राम जी से प्रीति कर राम गीत गाले राम नाम सुमिरन कर जिंदगी बना ले होगा अनुग्रह प्रभु असरन शरण का श्वास की सुमिर है मन को बना मन का भजन करो मित्र मिला आश्रम नर का श्वास की सुमिरनी है मन को बना मन का और जो श्वास की सुमरणी पर मन को मन का बनाकर भगवान का चिंतन करते हुए सब में भगवान को देखता है उसका किसी से विरोध हो ही नहीं सकता और जब विरोध ही नहीं है तो विवाद किस बात का श्री रामकृष्ण देव के पास एक सज्जन आए और उन्होंने कहा कि आप तो ईश्वर भक्त हैं ईश्वर को मानते हैं परमहंस जी मुस्कुराए हाँ तो मैं और ईश्वर है ही नहीं और जो ईश्वर का खंडन किया पर परमहंस जी तो भक्त हैं बड़े प्रेम से सुनते रहे बहुत प्रसन्नता पूर्वक सुनते रहे उस नास्तिक व्यक्ति को लगा कि श्री राम देव हमसे प्रभावित हो गए और अंत में जब उसने अपना व्याख्यान बंद किया परमवंश बोले वाह वाह क्या बात कही कितनी सही बात कही कितनी सच्ची बात कही कमाल कर दिया क्या प्रतिभा है उस व्यक्ति ने कहा तब तो आप हमारी बात से प्रभावित हो गए ऐसा लगता है तो क्या आज से आपका भी ईश्वर पर विश्वास नहीं रहा परमहंश बोले कि तुम्हारी बात सुनकर तो मेरा ईश्वर पर विश्वास और अधिक बढ़ गया पहले तो था ही लेकिन आज तो पक्का हो गया और इतना पक्का हो गया कि मुझे भगवान की कृपा दिखाई दे रही है वो आदमी तो हैरान हो गया कि ऐसे व्यक्ति को तो समझाना भी मुश्किल है तो कहा कैसे मैं तो कहता हूँ वो है ही नहीं मैंने जिस प्रतिभा से खंडन किया आप तो उसको मान रहे हैं परमहंस जी बोले इसीलिए तो तुम्हारी प्रतिभा देख ही कह रहा हूँ क्या कहा जो ईश्वर का खंडन कर सके ऐसी ऊँची प्रतिभा तो ईश्वर ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता वो तो भगवान की दी हुई प्रतिभा है अब वो लोग भक्त का तो कोई विवाद ही नहीं हृदय से लगा लिया उन्होंने कहा वाह वाह क्या बात है तुम्हारे कारण ईश्वर के अस्तित्व का पता लगा यह है भक्त की सोच करूं मैं दुश्मनी किससे कोई दुश्मन होकर मेरा मोहब्बत ने नहीं रखी जगह दिल में अदावत इसलिए दो हरिभगत काग उर दादा भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती जी आपने स्वयं इस प्रश्न का उत्तर दे दिया कि अलग अलग पक्ष में रहने वाले ये पक्षी तो हैं पर इनमें संवाद इसलिए हुआ क्योंकि दोनों ही भगवान के भक्त हैं पार्वती जी प्रसन्न हुई भगवान शिव से यह उत्तर सुनकर लेकिन उन्होंने इस प्रसंग के बारे में विस्तार से जानना चाह तब भगवान शंकर ने वर्णन किया भगवान शंकर बोले पार्वती तुम्हें स्मरण होगा पूर्व जन्म में जब आप सती रूप में थी और जब आपने देह त्याग कर दिया मेरे सेवकों ने जाकर यह विध्वंस किया वह सारा समाचार आपको पता है पार्वती जी बोली हाँ स्मरण में है शिव जी बोले कि जब आपका वियोग हो गया दुखी भय वियोग प्रियोरे सती जी मैं आपके वियोग में बहुत दुखी हो इधर उधर घूमता था भगवान का नाम लेता था भगवान का स्मरण करता था इसी भ्रमण के दिनों की घटना है कि मैं नीलगिरी पर्वत पर पहुंच गया और नीलगिरी पर्वत पर जो मैंने दृश्य देखा कि श्री कागभूसुण जी कथा कह रहे हैं मैंने देखा कि वहां पक्षी ही पक्षी कथा सुनने आए अब एक अद्भुत बात है दृश्य क्या देखा काघ जी कथा कह रहे हैं और हंस उन पक्षियों के समाज में उपस्थित होकर कथा सुन रहे हैं अब यह बड़ी विचित्र बात है कौआ बोले और हंस सुने पर इसमें भी बड़ा सार्थक संकेत है क्या श्रोता को हंस की तरह गुणग्राही होना चाहिए सारग्राही होना चाहिए जैसे नीर क्षीर मिला रहता है दूध और पानी पर हंस दूध ग्रहण कर लेता है जल को छोड़ देता है क्योंकि हंस सार ग्राही है वह क्षीर ग्रहण करके नीर का त्याग करता है दूध को ग्रहण करता है पानी को छोड़ देता है इसी तरह कथा यह संकेत देती है कि श्रोता को हंस होना चाहिए हंस कैसे का वक्ता के द्वारा कही गई भगवान की कथा में अगर कुछ अपनी ओर से नीर भी मिला हो तो श्रोता हंस बनकर छीर ही ग्रहण करे नीर को छोड़ दे बस यही संकेत जैसे भगवान के गुण गाते गाते वक्ता कभी अपने ही गुणों की चर्चा करने लगे तो वक्ता जब अपने गुणों की चर्चा करे तो उनको नीर समझ के छोड़ दे और वक्ता जब भगवान के गुणों की चर्चा करे तो उसको छीर समझकर कर ग्रहण कर ले यह हंस वो हैं हंस वृत्ति से यह कथा सुनने का फल है इसलिए भगवान शंकर कहते हैं कि वहाँ देखा कि हंस कथा सुन रहे हैं अच्छा लेकिन हम लोग क्या करते हैं हम लोग यह करते हैं कि जब कथा सुनते हैं तो सार कोई छोड़ आते हैं और तो सब ठीक था लेकिन ये उन्होंने गलत कहा ये उन्हें नहीं कहना चाहिए तो बताओ ये कोई बात हुई ऐसा कहा उन्होंने वैसा कहा अच्छा एक अजीब बात है यह कहेंगे भी तो वक्ता से नहीं कहेंगे पड़ोसियों का दिमाग खराब करें वो ऐसा कह रहे थे वो एक एक बार एक किसी ने कहा वो ऐसा कह रहे थे <laughs> तो किसी ने कहा उन्हीं से क्यों तो नहीं कहते उन्हीं से पूछो कि तो वो ऐसा क्यों कह रहे इसका अर्थ है कि श्रोता को अगर कथा से सुख शांति पानी है तो उसे सारग्राही होना चाहिए हंस वृत्ति होनी चाहिए उसकी लेकिन दूसरा संकेत भी कवक्ता को कैसा होना चाहिए कवक्ता है जी अच्छा कौवे की विशेषता क्या है कौए की विशेषता यह है कोई एक ही रंग में रंगा हुआ है ऐसे तो एक ही रंग हंस का भी है लेकिन कौवा तो बिल्कुल एक ही रंग में रंगा हुआ है और ऐसे रंग में रंगा हुआ है कि इस पर दूसरा रंग चढ़ ही नहीं सकता कारी कामर चढ़े न दूजो रंग इतनी बढ़िया बात है वक्ता को कैसा होना चाहिए का वक्ता वह हो जो भगवान के रंग में रंगा हुआ हो और भगवान के रंग में रंगा हुआ हो वक्ता और तो भगवान के रंग में तो बहुत लोग रंगते हैं लेकिन आ, आ, आ, आ, आ, बीरदास जी कहते जब यह चादर बन घर आई रंगरेज को दी और रंगरेज ने रंग दिया रंगरेज कौन सदगुरु जीवन की चादर जब उसको सौंप दी गई ऐसा रंग रंगारंग रेजे लाल लाल कर दीनी चदरिया झीली रे झीली ये राम नाम रस भीनी चदरिया ऐसा रंग रंग दिया आहा। लाल लाल कर दी लाल रंग क्या लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल दूसरे भजन में भी कहा गया ऐसी रंगा रंगाओ रंग नहीं छूटे धुबिया धोए चाहे सारी उमरिया शाम किया मोरी रंग दे चुनरिया भगवान के रंग में रंगा हुआ हो और ऐसा रंगा हुआ हो कि जिस पर दूसरे का रंग चढ़े ही नहीं भगवान की भक्ति का रंग उतरे नहीं और दूसरे किसी का रंग चढ़े नहीं तो कागब सुनगी तो कौआ के रूप में है और कौआ काले रंग था और काले पर दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं है तो कागजी वक्ता है इसका अर्थ है वक्ता वह हो जो भगवान के रंग में ऐसा रंगा हुआ हो कि दूसरे का रंग न चढ़े और श्रोता ऐसा हो जो हंस की तरह सार ग्रहण करे शंकर जी कहते हैं कि वहां मुझे बड़ा अच्छा लगा कई पक्षी इकट्ठे होते थे पक्षी ही पक्षी इकट्ठे हों और मुझे तो लगता है यह प्रसंग अपने आप में बहुत अद्भुत है क्या इसलिए भी अद्भुत है कि पक्षी अनेक हैं हैं तो वो पक्षी ही लेकिन सब अलग अलग तरह के पक्षी हैं पर राम कथा में सभी इकट्ठे हैं क्यों क्योंकि राम कथा की यही विशेषता है इसमें सबके पक्ष की पूर्ति है सबको अपने पक्ष की बात सुनने को मिल जाती है इसलिए अगर सब पक्षी कहीं इकट्ठे हो सकते हैं तो वह श्री राम कथा में ही हो सकते हैं क्यों क्योंकि राम कथा तो दर्पण की तरह है और दर्पण में सबको अपना चेहरा दिखाई देता है इसी तरह रामकथा में सबको अपने पक्ष की बात दिखाई देती है और यही कारण है कि श्री तुलसीदास जी महाराज के द्वारा लिखित रामचरित सबको प्रिय लगता है उस ज्ञानियों को लगता है कि ज्ञानियों को ही लिए लिखा गया भक्तों को लगता है कि भक्तों के लिए ही लिखा गया है कर्मकांडियों को लगता है कि नहीं नियम की बड़ी विशेषता है प्रेम की प्रधानता है विचार की प्रधानता विचारकों को विचार प्रधान ग्रंथ लगता है भक्तों को प्रीति प्रधान ग्रंथ लगता है नियम वालों को नियम प्रधान ग्रंथ लगता है लेकिन इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि वे मान्य महामति मानव थे सब जाति लगी उनको कुल सी वे मान्य महामति मानव थे सब जाति लगी उनको कुल सी और तुलसी दल में दल ही दल हैं पर दूर रहे दल से तुलसी सबकी बात है सबकी पक्ष की बात है, है। इसलिए मुझे लगता है कि राम रामकथा शंकर मानस की रसधार बनी महाराज गुसाईं की बानी राजस सात्विक जीव रुचि सबको सिय कहानी शैव रहें चाहे शाक्त रहें भक्त रहें चाहे आत्मज्ञानी देख त्रिषाकुल दीन सबे प्रभु मानस कार पिवावत पानी रामचरितमानस तो ऐसा सरोवर है कि कोई भी किसी पक्ष का हो उसको भी रामचरितमानस से संबल मिलता है बल मिलता है राम कथा ऐसी ही है इसीलिए यहाँ सभी पक्षी इकट्ठे हुए हैं अच्छा एक बात और है पक्षी इकट्ठे हुए हैं और कोई पक्षी यह नहीं कहता कि तुम हमारी तरह पक्षी बन तुम पक्षी रहो तुम अपने तरह के रहो लेकिन राम कथा में इकट्ठे हुए तो सब सार ग्रहण कर रहे हैं अच्छा अब एक बात है शंकर जी बोले पार्वती का कागुसुदी की मैंने दिनचर्या देखी वो केवल कथा ही नहीं कहते और भी काम करते क्या कहा कि सवेरे से सायकाल तक उनकी बंधी हुई दिनचर्या पर तरुतर ध्यान सुधरईपल वृक्ष के नीचे एक ध्यान के लिए बैठते और कितनी बढ़िया बात है ये पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान क्यों शायद इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वृक्षाणाम अश्वत्थो अहम मैं वृक्षों में पीपल वृक्ष हूं इसका अर्थ है कि भगवान तो सब में है पर पीपल वृक्ष में भगवान कह रहे हैं कि मैं मेरा ही स्वरूप है पीपल वृक्ष उसमें ईश्वर का अस्तित्व विशेष रूप से प्रकट हुआ है तो पीपल वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करने का अर्थ है कि जब ध्यान में बैठें तो भगवान की छत्र छाया में बैठें यही ध्यान करने का अर्थ है भगवान की कृपा छाया में बैठें भगवान के अनुग्रह की छाया में बैठें कि तो प्रभु आपकी कृपा से ही ध्यान लग सकता है हमारी वृत्ति अंतर्मुखी हो सकती है क्योंकि बहर मुखी होती है वासना के कारण अंतर्मुखी का अंतर ले जाने का काम करती है आपकी कृपा तर पीपल तर तर ध्यान से पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करते और जाप यज्ञ पाकर तर करिए पाकरी, कर पाकरी वृक्ष के नीचे जप यज्ञ करते भगवान के नाम का जप करना भगवान के रूप का ध्यान करना भगवान के नाम का जप करना और फिर भगवान की पूजा करना तो आम्र वृक्ष के नीचे बैठकर वो पूजा करते पूजा कैसे मन से आम छांह कर मानस पूजा और उसकी इतनी बढ़िया बात है हमारे यहाँ मानस पूजा की बड़ी महिमा है कुछ भी न लगे और पूजा हो जाए बस मन भगवान में लगा लो और यह देखते रहो कि अब भगवान आकर बैठ गए बड़ा सुंदर सिंहासन है मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ भगवान को वस्त्र पहना रहा हूँ तिलक कर रहा हूँ भगवान को सुंदर सुंदर व्यंजनों का भोग लगा रहा हूँ एक सज्जन बोले ये मानस पूजा तो कल्पना है और इस कल्पना से क्या भला होगा कल्पना तो झूठी होती है मुझे एक सज्जन की बात याद आई वो बोले दो मित्र साथ साथ थे जाड़े के दिन अंधेरा हो गया दोनों भूखे थे तब तक एक मित्र दांत कटकट आने लगे तो दूसरे मित्र ने कहा क्या खा रहे हो तो बोला चने खा रहे तो कहा चने हमको नहीं दिए यही मित्रता है अकेले खा रहे हो तो बोला हैं कहाँ चने तो काका का, फिर क्या खा रहे हो कहा हम तो कल्पना के चने खा रहे तो मित्र ने कहा कि जब कल्पना के ही खाने थे तो लड्डू क्यों नहीं खाते ये चने का खा रहे जब कल्पना से ही खाने हैं तो जब कल्पना ही करनी है तो जगत की क्यों करें परमात्मा की क्यों ना करें देखो जगत के बारे में जाना हुआ सत्य भी कल्पना है और परमात्मा के बारे में की गई कल्पना भी सत्य है इसलिए हमारे यहाँ मानस पूजा का विधान है देखो आपको एक बात बताओ भक्तिमती अपनी सहेलियों के साथ प्रायः बाल क्रिया करके एक दिन मां के साथ छत पर टहल रही थी तब तक एक दूल्हा दिखाई दिया घोड़े पर बैठा हुआ बारात बालिका है मीरा नहीं जानती पूछ लिया माँ से माँ ये सुदर्शन युवक कौन जो पर आसीन है और इतनी भीड़ इसके पीछे ये ये तमाशा क्या है माँ बोली देवती ये जो घोड़े पर बैठा हुआ युवक दिखाई दे रहा यह दूल्हा है तेरी सहेली का विवाह है और ये सब बढ़ाती है मीरा बाल स्वभाव सहजता से पूछ बैठी माँ मेरा दूल्हा कौन है अब माँ क्या समझाती तो माँ कहा कि तो तुम जिन भगवान की पूजा करने जाते हो ना मंदिर में चतुर्भुज भगवान वही तुम्हारे दूल्हा है बालिका को समझा दिया वही तुम्हारे दूल्हा पर यह क्या मेरा मगन हो गई मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में सिर रख दिया भाव से हृदय भर गया इतने ही नहीं दूसरे दिन सवेरे माँ ने देखा कि मीरा तो विवाहित देवियों की तरह श्रृंगार किए हुए है सिंदूर से मांग भरी हुई चूड़ियाँ हो गई माँ ने कहा पगली है क्या किया मीरा बोली मेरा विवाह हो गया माई माने सपना मां पर जी नाथ माई माने सुपना पर जी दीना थ माई मान पर जी दीनाना थ सपने में मेरा विवाह हुआ बराती कितने आए थे थोड़े बहुत बराती नहीं छप पन कोटा जड़ा पधारिया छप्पन कोटा जड़ा पधारिया दुल्हो श्री ब्रजनाथ दुल्हो श्री ब्रजनाथ माई माने सुपनामा परणा जी दीनानाथ सुपनाम तोरण बंधिया जी मंडप में गया हाथ दिमाई माने ने सुपनामा परणा जी दीनाना मेरा सपने में विवाह हुआ छप्पन करोड़ बराती आए अभी छप्पन करोड़ बराती भक्ति की दृष्टि है ये छप्पन करोड़ यादव जो श्री कृष्ण के वंशज हैं मानो ये सब में आए, श्री कृष्ण से मेरा विवाह हुआ, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो नकोई जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई माँ ने डांट कर कहा चलिए ऐसे थोड़े होता है सपने का विवाह सच्चा नहीं होता सपने का विवाह सच्चा नहीं होता तो मत, भक्तिमती मीरा ने भी यही बात कही कि मां संसार से जुड़ा हुआ सत्य का संबंध भी सपना है और भगवान के साथ जुड़ा हुआ सपने का संबंध भी सत्य है इसलिए कल्पना करें तो भगवान की करें भगवान की कल्पना कभी व्यर्थ हो ही नहीं सकती क्यों आप जहाँ चाहे जिस रूप में चाहे भगवान की कल्पना कर लें क्योंकि भगवान का तो अभाव है ही नहीं नाश तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उनका अभाव नहीं भाव का अभाव है तो ये मानसिक पूजा मन से भगवान की पूजा करना अच्छा पूजा के फल भी मिलते हैं मन की पूजा के फल भी मिलते क्योंकि मन ओ मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्ष एक आदमी बड़ा धनी था लेकिन बड़ा कृपण स्वभाव का था एक संत के पास गया उल पूजा करना चाहता हूँ पर हमारा पैसा एक भी खर्च ना हो और ठाठ से भगवान की पूजा करना चाहता हूँ महात्मा बोले है हमारे यहाँ व्यवस्था क्या उलमानस पूजा करो कुछ नहीं लगना मन लगाना धन लगना ही नहीं है अब भगवान की कृपा हुई संत का आशीर्वाद अब वो आंख बंद करे तो भगवान को कभी सोने के सिंहासन पर बिठावे और कभी हीरो के हार पहनावे कभी सोने का मुकुट कभी जरीदार बड़े आलिशान कपड़े तो खर्च तो कुछ होना नहीं था कभी खीर खिलावे कभी हलवा खिलावे तरह तरह का बड़ा खुश हो क्योंकि भक्त तो था ही और भगवान की कृपा अब उसको सपने में भगवान दिखने भी लगे संत की कृपा तो एक दिन वो उसी भाव राज्य में खीर बना रहा था बढ़िया दूध लाया चावल डाला ला खीर अब उसने चीनी डाली अब चीनी एक चम्मच भर के डाल रहा था तब तक वो कृपण स्वभाव के कारण मन में लोभ वहां भी आ गया तो उसने सोचा कि पूरी चम्मच क्यों डालें आधी ही डालें तो जैसे ही वो आधी चम्मच डालकर ऐसे उसने हाथ किया तो भगवान से नहीं रह गया भगवान प्रकट हो गए और हंसते हुए उसका हाथ पकड़ लिया तो बोले ये तो पूरी डाल दे इसमें क्या खर्च हो रहा है तेरा यार तो भगवान के प्रति अगर भावना रखी जाए तो भाव का फल अवश्य मिलता है इसलिए भगवान के जितने भक्त हैं सब सच्चे हैं क्योंकि भगवान सर्वत्र हैं सब जगह हैं इसलिए उनकी मानस पूजा करना शंकर भगवान कहते हैं पार्वती मैंने देखा कागभृंगी आम्र वृक्ष के नीचे बैठकर मानस पूजा करते अब ध्यान रहे पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान करना पाकर वृक्ष के नीचे बैठ जप यज्ञ करना और एक अद्भुत बात है क्या आम्र वृक्ष के नीचे मानस पूजा और बटतर कहे हरि कथा प्रसंगा वट वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की कथा कहते अब यह एक अद्भुत बात है वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहने का अर्थ क्या है का वट वृक्ष को आध्यात्मिक रूप में विश्वास का वृक्ष कहा गया है बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा यह वट विश्वास का रूप है और वट वृक्ष के नीचे बैठकर कथा कहने का क्या अर्थ है का यह है कि भगवान की कथा विश्वास की छाया में बैठकर ही कहनी सुननी चाहिए और यह सही बात है विश्वास की छाया में ही तो भगवान की कथा होती है क्योंकि तो विश्वास है कि भगवान है विश्वास है कि भगवान कृपालु हैं वट तर कही कथा प्रसंगा तो आवई सुनन अनेक विहंगा अच्छा और ये चारों वृक्ष हैं कहाँ का ऊँचाई पर है कहाँ पर का नीलगिरी पर्वत पर एक तो पर्वत ऊंचा इसका अर्थ है कि लौकिक धरातल से ऊपर उठकर रहे लेकिन वह ऊंचाई का जो पर्वत है उसका नाम ही नीलगिरी है देखो भक्त तो उसी से संबंध जोड़ता है जिसका संबंध भगवान से हो तो यह जो नीलगिरी है नीले रंग का होगा तभी तो नीलगिरि नाम होगा उसका और काघुसुंडी उसी ऊंचाई पर रहते हैं किस ऊंचाई पर का जिसका संबंध श्री राम से हो नीलाम बुझ श्यामल कोमलांगम नील सरूरो, नील नीलमणि नील नील धर श्याम जो ऊंचाई भगवान के भाव से जोड़े उस ऊंचाई पर रहकर भगवान का ध्यान करना भगवान के नाम का जप करना भगवान की मानस पूजा करना और भगवान की कथा कहना और शंकर जी कहते मैं तो बड़ा आनंदित हुआ और मुझे लगा कि मुझे भी यही सुख मिलेगा तो मैं कुछ दिन वहाँ रहा तो पार्वती जी ने कहा आप जब गए होंगे तो आपके तो शिष्य हैं कागू चुंग जी तो उन्होंने उठकर स्वागत किया होगा बैठने के लिए आसन दिया होगा कथा में व्यवधान हुआ होगा शंकर जी बोले कि मैंने ऐसा काम नहीं किया कथा में व्यवधान पहुँचे ऐसा काम नहीं करना चाहिए कथा में व्यवधान पहुंचे तो क्या किया शंकर जी बोले कि हम इस रूप में गए ही नहीं फिर किस रूप में गए शंकर जी बोले हम भी हंस का रूप धारण करके वहां उपस्थित रहे पुण्य कचुकाल मराल तन धरित न निवास तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने स्वयं वहां रहकर वह कथा सुनी है पार्वती जी बोली तब तो आपसे अधिक कोई प्रामाणिक व्यक्ति मुझे मिलेगा नहीं क्योंकि आपने सब सुना है शंकर जी बोले हाँ मैं उपस्थित था तो जब सुना है तो फिर मुझे भी सुनाओ शंकर जी बोले क्या पार्वती जी बोले बस यही सुनाओ कहो कवन विधि भा संवादा दो हरी भगत काग उर्गा sitaram ram ram sita ram ram ram sitaram ram ram sitaram ram ram sitaram ram ram sitaram ram ram sita ram ram ram शिषिया सुमिरत राम जू शुमिरत श्री राम जुगल नाम राजपि भगत लहें विश्राम श्री सीताराम जी महाराज की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की जय दशरथ राज कशरथ राजकुमार गजर तू तो लग जाएगी राज कुमार यह अभिलाष हृदय अबलन के ये बैठाई तुरंत पलकन के वो बंद दीवार नजर तुह तो लग जाएगी दशरथ राजकुमार नजर तुह तो लग जाएगी दशरथ राजकुमार सुनी सक अटपटि पानी विशेष रघुवर धनु पानी धनुपानी राजबलिहा नजर तुह तो लग जाएगी दशरथ राज कुमार नजर तुह तो लग जाएगी दशरथ राज कुमार नजर तू तो लग जाएगी बशरथ राज तो